अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड के अष्टम मंत्र का विचार हो चुका है नवम मंत्र के अवतरण भाष्य की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं मूल मंत्र का विचार होना है नवम मंत्र के अवतरण भाष्य में एक शंका का उत्थापन करके निराकरण किया गया शंका यही थी कि श्रेयांशी बहुविज्ञानी के अनुसार श्रेय मार्ग अनेकों विघ्नों से ग्रस्त हैं तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी उन अनेक क्लेशों में से कोई एकाध क्लेश ऐसा भी हो सकता है जो ब्रह्मज्ञानी को निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति न कराकर कर किसी देहांतर की प्राप्ति करा दे इस प्रकार की जो शंका थी इसका निराकरण करते हुए ये कहा गया कि ब्रह्म विद्या समस्त प्रतिबंधों की निवर्तक है समस्त प्रतिबंधों का मूल है अविद्या और उस अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म विद्या से ही होती है और ब्रह्म विद्या से निश्चित होती है यदि संशय विपर्यय रहित अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार रूपा ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई है तो वह निश्चित ही समस्त विघ्नों का मूल रूपा अविद्या को निवृत्त करती ही है ये नहीं कि ब्रह्मज्ञान हो जा और अविद्या निवृत्त ना हो सूर्योदय हो जा और अंधकार वैसा ही बना रहे ये जैसे असंभव है ऐसे ही ब्रह्म विद्या के उत्पन्न होने पर अविद्या का रहना भी असंभव है निवृत्त होती ही है और मोक्ष का प्रतिबंध आविद्या को छोड़ करके दूसरा कोई है भी नहीं इसलिए कि मोक्ष नित्य है आत्मस्वरूप है नित्य होने से उत्पन्न नहीं होगा इसलिए कोई मोक्ष के उत्पत्ति में प्रतिबंध कांतर नहीं होगा और आत्मस्वरूप होने से नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त होने से अप्राप्त की प्राप्ति में जैसे अन्य प्रतिबंध संभव है, ऐसे नित्य प्राप्त मोक्ष के प्राप्ति में कोई अन्य प्रतिबंध संभव नहीं होगा ये कहा गया इसे ही बताया जा रहा है कि जिसे ब्रह्मबोध होता है वह निश्चित रूप से निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है नौ मंत्र से नौ मंत्र का उच्चारण किया जाए स यो हव तत्परम ब्रह्म वेद नास्या ब्रह्मविद कुले अच्छा, नाश्या कुले भवति भवति भवति तरति अछ्रहुले तरति तरतीनम तरती गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति यह ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन करने वाला मंत्र है कि स यो ह हई तो ह वई ये दोनों शब्द हैं निपात संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं उनका नाम होता है निपात और निपात नामक शब्दों के विषय में कहा गया है कि निपाता नाम अनेकार्थत्वातो निपात नामक शब्दों के एक ही अर्थ नहीं हुआ करते अनेक अर्थ होते हैं तो ह और वई ये दो निपात हैं तो इसके अनेक अर्थ होंगे ह हाँ शब्द का अर्थ प्रसिद्ध भी होता है वे का अर्थ अवधारण होता है और ये यही अर्थ होंगे ऐसा नहीं उनके और भी अर्थ होंगे तो ह और वई इन दो निपातों का यहां पर अर्थ है लोके लोक में इस संसार में और स यो ये दो सर्वनाम है जैसे हवए ये दो निपात हैं ऐसे स यो ये सर्वनाम है कुछ शब्द होते हैं सर्वनाम उनका नाम हुआ करता है तो यह का अर्थ है जो और स का अर्थ है वह दोनों का मिलकर के अर्थ निकलेगा जो कोई हवई का अर्थ है इस संसार में यह स यानी जो कोई अधिकारी जिज्ञासु तत्म ब्रह्म वेद तो तत्नी ये जो उपक्रम में कहा गया सत्य अक्षर पुरुष रूप ब्रह्म उसका परामर्श है तत् शब्द और वो है पर ब्रह्म दिव्य मूर्त पुरुष इत्यादि से कहा गया तो इस पर प्रकृत ब्रह्म को वेद वेद का अर्थ है अनुभवती विध ज्ञाने धातु से वेद बना वेद यानि वेत्ति वेत्ति यानि अनुभवती और अनुभव भी दो प्रकार का होता है एक अनुभविता अपने से अनुभव्य को भिन्न समझ करके अनुभव करता है और एक अनुभविता का स्वरूप के रूप में अनुभविता को अनुभव अनुभव्य का तो यहाँ पर वेद शब्द से लेना है स्वस्वरूपेण आत्मना तो इस संसार में जो कोई भी अधिकारी पुरुष प्रकृत पर ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव प्राप्त कर लेता है ब्रह्म को आत्मरूप से जानता है यही मैं हूं ऐसा अहम ब्रह्मास्म ऐसा अनुभव कर लेता है तो उससे क्या होता है तो कहते हैं ब्रह्म ही व भवती तो जिसे ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव हुआ अप, अपनी ब्रह्मरूपता के विषय में जिसके चित्त में न संशय है न विपर्य है संशय का अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं ऐसी वृत्ति नहीं है जिसके चित्त में और विपर्य का अर्थ मैं ब्रह्म हूँ नहीं मैं ब्रह्म नहीं हूँ इत्याकारि का वृत्ति इसे विपर्य कहते हैं विपरीत भावना कहते हैं और इन दो प्रकार की ये भी दोनों ज्ञान हैं एक विपरीत ज्ञान है विपर्य और मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं ये संशयात्मक ज्ञान है तो संशयात्मक ज्ञान भी नहीं है अपनी ब्रह्मता के विषय में और विपरीत ज्ञान भी नहीं है मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसा अपितु दृढ़ निश्चय है कि मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा दृढ़ अनुभव अपनी ब्रह्मरूपता का जिसे हुआ ब्रह्म ही वह भगवती यह वाक्यशेष बता रहा है कि ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्म विद्या है वो अनुभव संशय विपर्य रहित मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय ये है ब्रह्म विद्या और ये ब्रह्म विद्या इस संसार में जिस किसी भी अधिकारी के जीवन में आ गई तो ब्रह्म व भवती वह ब्रह्म ही होता है यो वेद स ब्रह्म व भवती जो जानता है जो कोई भी वह ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता ही है एवकार बताता है उसकी दूसरी कोई गति नहीं होती ब्रह्म भाव की प्राप्ति को छोड़ करके न तो वह इंद्रादि देवता बनेगा न तो ब्रह्मलोक में जा करके वहाँ सालोक्यादि मुक्ति पाएगा अपितु निर्विशेष ब्रह्म ही की प्राप्ति करेगा ये ब्रह्म वी इसमें एवकार अवधारण अर्थ में है न उसका अर्थ निकलेगा ही ब्रह्म ही होता है और वो ही हिंदी में व्यावर्तक होता है ब्रह्म से अतिरिक्त फलांतर का वो देहांतर की उसे प्राप्ति नहीं होगी तो ब्रह्म भाव में ही स्थित होगा ब्रह्म ज्ञान का और भी फल बताया जा रहा है कि अश्य कूले अब्रह्मविद नवती ऐसा कर नाश्या कुल अब्रह्मविद भवती तो अश्य शब्द से न का अन्वय तो भगवती के साथ है न भगवती तो बेचारा अस्य और फिर अब्रह्मविद ऐसा निकालना जो ना में दीर्घ है ना वो अ निकलेगा अलग और श्यामे भी दीर्घ है वो अ निकलेगा तो अब्रह्मवित्त तो अस्य कुले अस्य का कुले के साथ अस्य कुले अब्रह्मविद न भवती ये अन्वय होगा अस्वरो नाम से ब्रह्मज्ञानी को ग्रहण करना तो अस् ब्रह्मज्ञानी न जिसे ब्रह्म का आत्मरूप से करामलकवत्त अनुभव है संशय विपर्य रहित तो दृढ़ निश्चय है ब्रह्म का आत्मरूप से जिसको उसके कुल में अस्य कुल एक अर्थ है ब्रह्मज्ञानी के कुल में कुल दो प्रकार का होता है वंश दो प्रकार का कुल यानी वंश एक बिंदु वंश और एक नाद वंश तो बिंदु वंश यानि रक्त संबंध से पिता पुत्र की परंपरा से जो वंश चलता है उसे माना जाता है बिंदु वंश। जो ऋषि मुनि हुए हैं वे जैसे उद्दालक जी हैं उद्दालक जी के पुत्र केतु हैं तो उद्दालक जी ब्रह्मज्ञानी हैं तो उनका पुत्र भी उनके वंश में ब्रह्मज्ञानी है वरुण ब्रह्मज्ञ हैं उनके पुत्र भृगु वल्ली में तैतृय उपनिषद में आता है कि अपने पिता वरुण को ही प्रार्थना करते हैं भृगु कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करिए और अपने पिता वरुण से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये बिंदुवंश कुल शब्द से लिया जा सकता है अश शब्द से लिया जाएगा उद्दालक जी जैसे महापुरुष व्यास जी सुखदेव जी ये सब और इनके वंश में कोई भी अब्रह्म ज्ञानी नहीं होता अब्रह्मविद में ब्रह्मविद का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवित का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म को न जानने वाला तो ब्रह्म को न जानने वाला कोई नहीं होता क्या मतलब उनका उनकी परंपरा चलती रहती है ब्रह्मज्ञ की और कुल शब्द से जब नाद वंश लेंगे नाद वंश गुरु-शिष्य परंपरा उपदेश की नाद कहते हैं शब्द को और शब्द से ज्ञानोपदेश करने से जो परंपरा बनी गुरु-शिष्य परंपरा उसे कहा जाता है नाद वंश कुल शब्द से उसको भी लेना है तो पितृ पुत्र भाव परंपरा में भी और गुरु-शिष्य परंपरा में भी ब्रह्म ज्ञानी के कोई अब्रह्मविद नहीं होता ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता ब्रह्मज्ञ ही उनकी परंपरा में आता है उनकी परंपरा लंबी चलती है ये भी एक ब्रह्मज्ञान का फल बताए और ब्रह्म ज्ञान का फल बताया जा रहा है तरती शोकम जो ब्रह्मविद है वह शोकम तरती तो ब्रह्मविद शोकम तरती ऐसा नहीं करना शोक शब्द का अर्थ होता है मानस संताप मन में होने वाला जो दुख संताप वो शोक कहलाता है लेकिन कैसा दुख सभी दुख तो मन में ही होते हैं तो सभी के सभी शोक कहलाएंगे फिर इसलिए उस मानस संताप का एक विशेषण होता है कि इष्ट पदार्थ के वियोग जनित मानस संताप को कहा जाता है ओ शोक शब्द से वह संताप यानी मानस दुख जो इष्ट पदार्थ के वियोग से होने वाला है मानस दुख वह शोक कहलाएगा तो इष्ट पदार्थों के वियोग जनित संताप को कहा जा रहा है शोक और वह शोक ब्रह्मज्ञ को नहीं होता ऐ शोक का तरना है शोक को नदी को तर लिया करता है कि बहा नहीं नदी में उस पार हो गया नदी को पीछे छोड़ दिया तैर करके पार कर सकते ऐसे शोक को तयर लेता है का अर्थ है उसके जीवन में इष्ट पदार्थ वियोग निमित्तक जो मानस संताप है वह उसे नहीं होता क्योंकि इष्ट का अर्थ होता है प्रिय तो प्रिय या अप्रिय जो अपने से भिन्न वस्तु होगी वह शरीर के लिए इंद्रियों के लिए मन के लिए तो प्रिय हो सकती है कार्यक्रम संघात के लिए इष्ट यानि प्रिय अनुकूल या प्रतिकूल होगी और ब्रह्मज्ञ जिस कार्यक्रम संघात के लिए जगत की वस्तुएं इष्ट या अनिष्ट हुआ करती हैं उस अपने कार्यक्रम संघात में भी आत्मबुद्धि नहीं रखता ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज्ञ को तो मैं के रूप में अनुभव अनुभव में आता है ब्रह्म ब्रह्म वेद ब्रह्म वह भवती है ना वो तो ब्रह्म रूपी है और ब्रह्म का इस संसार में कोई पदार्थ न इष्ट है न कोई अनिष्ट है इष्ट-अनिष्ट होता है अज्ञानी अपने आप को अपनी उपाधि कार्यक्रम संघात रूप समझ करके कार्यक्रम संघात के अनुकूल पदार्थों को इष्ट मानता है प्रतिकूल पदार्थों को अनिष्ट मानता है अनुकूल पदार्थ के वियोग से सुखी होता दुखी होता है प्रतिकूल पदार्थ के वियोग से सुखी होता है तो हाँ बीमारी से जो शारीरिक पीड़ा वगैरह होती हुई दिखती हैं वो ब्रह्मज्ञ वैसी देखते हैं जैसे दूसरों को कहीं एक्सीडेंट में व्यक्ति काफ़ी घायल हुआ और उसे हम पीड़ा होते हुए देख रहे हैं लेकिन हम नहीं मानते कि मुझे पीड़ा हो रही है मान लेते हैं कि सामने वाला बड़ा पीड़ित है इस समय इसे बहुत चोट लगी है और दुखी हो रहा है ऐसे ब्रह्मज्ञानी अपने कार्यक्रम संघात को भी उतना ही अलग देखते हैं उनके साक्षी होते हैं ना जैसे दूसरे के कार्यक्रम संघात को हम अपने से अलग देखते हैं मान लेते हैं कि वो दुखी हो रहा है ऐसे अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात की सुखी अवस्था के साथ भी उसे देखते हैं उसके दृष्टा बनकर के अलग रह कर के और दुखी अवस्थापन्न अपने कार्यक्रम संघात को भी दुख से विशिष्ट इस समय ये है। ऐसा हैं ऐसा देखता है भिन्न होकर के उसका साक्षी बन करके रहता है लेकिन हमारी अहम बुद्धि अपने कार्यक्रम संगात में है ऐसे हम मानते हैं कि ब्रह्मज्ञानी भी जो सामना सामने वाला शरीर है यही है तो शरीर यदि सुखी हो रहा है तो माना जाता है ब्रह्मज्ञानी इस समय बड़ा खुश है और शरीर यदि दुखी है तो मानते हैं हम कि ब्रह्मज्ञानी इस समय दुखी है लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो वैसा ही देख रहा है जैसा उस शरीर को अपने जैसा हम उनके शरीर को देखते हैं उसमें तादाद में नहीं होता हमारा ऐसा ब्रह्मज्ञ का भी नहीं होता नहीं होती है हाँ हाँ नहीं वो हमेशा अपना साक्षी बन करके रहते हैं है। हाँ हाँ हाँ तो वो ऐसा होता है कि शरीर का शरीर के साथ मन का जुड़ना दो प्रकार से होता है पंचदशी में इच्छा और काम ये दो अलग अलग बताए हैं इच्छा विशेष काम है और इच्छा ये एक सामान्य अंतकरण का धर्म है तो काम माना जाता है शरीरादि में आत्माभिमान रूप अध्यास पूर्वक जो इच्छा होती है जो नए नए फल का हेतुभूत कर्म में प्रवृत्त कराती है इच्छा वह काम कहलाती है वास्तव अध्यास को अभी बाधित नहीं किया अज्ञानी का जो अध्यास है और उस अध्यास मूलक जो इच्छा हुई इस लोक के या परलोक के भोग की और फिर उन भोग्य पदार्थ के प्राप्ति के साधन भूत कर्म में उस इच्छा ने प्रवृत्त किया तो उसे कहा गया काम तो ब्रह्मज्ञानी के चित्त में काम नहीं होता इसलिए कहा गया कि यदा सर्वे प्रमुच्य कामा ये अस्य हृदय अथ मर्त्यो अमृतो अमृतोति अत्र ब्रह्म समुते तो काम यानि अध्यास मूलक जो इच्छाएं हैं वे ब्रह्मज्ञान से अध्यास के बाधित होने से निवृत्त होती है काम निवृत्त हो गया, तो ब्रह्मरूप ही हो गया लेकिन ब्रह्मज्ञान से प्रारब्ध टिका हुआ रहता है ब्रह्म ज्ञान से वो निवृत्त नहीं होता वो अविद्यालेश रहता है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अविद्यालेश ब्रह्मज्ञानी के चित्त में रहेगा अविद्या अविद्यावृत्त तो होगी उसका लेष रहेगा लेश कै माना जाता है एक अंश को वो अंश कैसा कि जैसे जो असली हिंग होता है या कपूर होता है या कस्तूरी होती है किसी डिब्बे में उसे बंद कर दो और हिंग का प्रयोग कर दिया रसोई ने जो दाल आदि में डालना था डाल दिया अब रसो डिब्बी में हींग बचा नहीं लेकिन हींग को सूंगेंगे वो डिब्बी को सूँघेंगे तो हिंग की गंध आती है उसमें वो जो गंध है वो गंध कहलाता है लेश ऐसे कपूर का प्रयोग आरती आदि में कर दिया लेकिन जिस डिब्बे में कपूर रखा था उस डिब्बी में अब कपूर ना होने पर भी सूंघते हैं तो कपूर की गंध आती है वो कपूर का लेश है उसमें ऐसे ब्रह्मज्ञानी के चित्त में से ब्रह्मज्ञान से अविद्यावृत्त होती है लेकिन अविद्या का लेष रहता है और उसी लेश से प्रारब्ध टिका हुआ रहता है प्रारब्ध उस अविद्यालेश गंध के तरह है अविद्या के और प्रारब्ध का भोग करके ही क्षय होता है जैसे अज्ञानी के ऐसे ब्रह्मज्ञानी के भी और वो प्रारब्ध क्या करता है अपना फलोपभोग कराने के लिए जब तक प्रारब्ध का फलोपभोग हो जाए तब तक के लिए एक इच्छा चित्त में प्रकट करता है वो प्रारब्ध निमित्तक है अध्यास मूलक नहीं इच्छा उससे शरीर में बाधित अहम भाव होता है ब्रह्मज्ञानी का और फिर वो प्रारब्ध यदि पुण्यात्मक है तो शरीर में सुख शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में प्रसन्नता सुख उत्पन्न कराता है वो प्रसन्नता जैसी दिखती है मन उतने समय के लिए शरीर से संलग्न सा दिखता है और प्रतिकूल प्रारब्ध जब भोगना भुग, होता है उस समय भी वो इच्छा होती है शरीर से मन संलग्न सा होता है वो बाधित अनुवृत्ति से और शरीर इंद्रिय मन में भी पापात्मक प्रारब्ध का फल दुखादि प्रतीत होता है उस समय मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इच्छा निमित्त से वो इच्छा हुई है और वो इच्छा है प्रारब्धमात्र निमित्त तक और अज्ञानी के अंदर काम होता है वो काम है अध्यास मूलक इच्छा तो दो प्रकार की इच्छा हुई केवल प्रारब्ध मात्र निमित्तक इच्छा तो इच्छा कहलाएगी और अध्... प्रारब्ध के साथ इच्छा क्या नाम का अध्यास भी है अध्यास मूलक इच्छा तो वो है काम और अज्ञानी काम मूलक एक काम से मन अज्ञानी का मन शरीर आदि के साथ जुड़ जाता तो वह इससे अलग अपने को नहीं समझता भोग काल में भी फिर इसलिए चलाचल निकेत कहा गया मांडू के कारिका में ब्रह्मज्ञ को चल कहा जाता है कार्यकरण संघात को अचल कहा जाता है ब्रह्म को और ब्रह्मज्ञानी की अहंता का आश्रय जीवन मुक्त ब्रह्म के अहंता का आश्रय ये दो होते हैं आश्रय भी होता है जब प्रारब्ध भोगना होता है तो चल आश्रय बन जाता है ब्रह्मज्ञानी का की अहंता चलाश्रित हो जाती है चल निकेत कहलाता है और जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो गया तो फिर वो समाहित रहता है उतने समय के लिए अचल ब्रह्म में उसकी अहंता स्थित होती है और अज्ञानी की अहंता तो चलाश्रित होती है वो चल निकेत ही होता है अचल निकेतने होता है तो ब्रह्मज्ञ अचल निकेत होने से ब्रह्म को भी अहंता का आलम्बन बनाता है इसलिए और फिर ज्ञान की सात भूमिकाओं में से सत्वापत्ति भूमिका मानी जाती है ज्ञान हो गया असंशक्ति भूमिका पंचम भूमिका है उस समय वह शरीर आदि के साथ बाधित रूप से जुड़ता है अभिनय करने वाले अभिनेता का जैसे जिस पात्र का वो अभिनय कर रहा है उस पात्र में मैं पना और एक वास्तविक वो जो अभिनेता है उसका जो स्वरूप है नाम है उसके साथ मैं पना दोनों जुड़े रहते हैं न ऐसा असंशक्ति अवस्था में नाटक के लिए नट के द्वारा धारित अहंता जैसे होती हैं ऐसी अहंता शरीर आदि में रहती है ब्रह्मज्ञानी की असंशक्ति अवस्था में और लेकिन धीरे धीरे वह हमेशा अपने स्वरूप में ही मन को समाहित रखता है तो असंशक्ति अवस्था से भी आगे पदार्था भावनी में चला जाता है तूर्यगा में चला जाता है तो फिर ब्रह्मज्ञानी को तो भोग काल में भी पदार्था भावनी में वह स्थित होने से नहीं वो उदीकता अपना शरीर आदि भी ये तू आत्मय अभूत तत्के न कंपस् द्वैत से ऊपर उड़ जाता है और तूर्यगा में तो कोई कोई पहुंचता है तो उत्तर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी हमेशा समाहित चित्त रखने वाले ब्रह्मज्ञानी को शरीर में मन नहीं आता प्रारब्ध अपना कार्य करता रहता है तब भी और जिनका आता है तो उनका समझना चाहिए कि पंचम भूमिका में है असंशक्ति में तो ये जो कार्यक्रम संघात के अनुकूल पदार्थ इष्ट हैं उनके वियोग से होने वाला मानस संताप शोक कहलाता है और उस शोक की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है इसलिए कहा तरती शोकम तरति शोकम और तरती पापमानम तो पापमा शब्द से लेना है संचित कर्म को जो भावी जन्म मरण का हेतु बनने वाला है वह पाप है सकाम पुण्य कर्म भी जन्म दिलाएगा ना तो पाप ही कहलाता है और पाप तो पाप ही है तो जो धर्माधर्म है पूर्व में किए गए लेकिन जिनका फलोप नहीं हुआ ऐसा संचित कर्म पाप शब्द से ग्राह्य है और उसे तरती का अर्थ है वह भी उसका छूट जाता है ओ कर्म समाप्त होता है उसका जैसे शोक निवृत्त हुआ ऐसे कर्म भी निवृत्त होता है तो तरती पापमान और ब्रह्मज्ञ की क्या स्थिति होती है तो कहते हैं जो ब्रह्मविद होता है वह गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवती तो गुहाग्रंथि का मतलब गुहा यानि हृदय और हृदय से लेना हृदय स्था बुद्धि ये गुहा पदार्थ है और गुहा ग्रंथि का अर्थ है वासनाएँ अवि आविद्यक वासनाएँ जिसे गीता के द्वितीय अध्याय में रस शब्द से कहा गया रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते तम वास्नाए रस शब्दित उन्हें इस मंत्र में गुहा ग्रंथि शब्द से कहा जा रहा है पहले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया हृदय ग्रंथि शब्द से जिनको कहा गया था अविद्यक वासनाओं को ज्ञान निवर्त जो सूक्ष्मतम वासनाए है। वे हैं हृदय ग्रंथी उन्हें ही यहां पर गुहा ग्रंथी शब्द से कहा जा रहा है तो गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त वो गुहा ग्रंथी से मुक्त हो जाता है यानी वासनाओं से रहित हो जाता है ज्ञानोदय काल में ही वासनाओं का क्षय हो जाता है और फिर अमृतो भवती जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहता है और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीर शरीरपात होते ही अमृतो भवती अमृत है अमरण धर्मा परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है ब्रह्म ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है मुक्त हो जाता है अमृत होता है कहो मुक्त होता है कहो मोक्ष को प्राप्त होता है कहो एक ही बात तो अमृतोवती भाष्यकार भगवान इस मंत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं तो भाष्य को देखिए तो स यह कश्चित तो स स यह कश्चित और हवई का अर्थ कर दिया लोके हवई ये दोनों पात है ना इनका अर्थ कर दिया लोके और स यह का अर्थ कर दिया कश्चित इस लोक में संसार में जो कोई भी अधिकारी तत्म ब्रह्म वेद दिव्यो हमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रदर्शित पर ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर लेता है ब्रह्म वेद इसका अर्थ करते हैं कि साक्षात अहम एव अस्मि इति कि मैं ही दिव्य अमूर्त पुरुष हूँ ऐसा साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है जो उसका फल क्या होता है तो कहते हैं स नान्या गतिम गच्छति उसे अन्य जन्म की प्राप्ति नहीं होती दूसरा कोई फल उसे प्राप्त नहीं होगा अपितु जिसका आत्म रूप से अनुभव कर रहा है उस ब्रह्म भाव को ही वो प्राप्त होगा ब्रह्म वो भगवती में जो एवकार है उस एवकार का व्यावर्त बताया अन्यम गतिम स न गति वो अन्य गति को प्राप्त नहीं करता उसका जन्मांतर नहीं होता देवताओं में भी कोई देवता समर्थ नहीं है कि उसे दूसरा जन्म दिला दे जिसको ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव हुआ ये आगे कहते भास्कर भगवान कि देवैरअपी तस् ब्रह्म प्राप्ति प्रति विघ्नू न शक्य कर तुम कहते हैं देवताओं में भी यह सामर्थ्य है नहीं कि उसकी ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म प्राप्ति को रोके कोई विघ्न डाले ऐसा देवता में भी सामर्थ्य नहीं है ऐसा क्यों तो कहते हैं कोई भी अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारता अपना अहित नहीं करता सुखी चाहता है और अल्प सुख नहीं चाहता संभव हो तो भूमा ही चाहता है अनल्प सुख ही चाहता है सब तो ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान होते ही सर्वात्मा हो जाता है ना, तो देवताओं की भी आत्मा हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म भाव को रोकने का अर्थ होगा अपने ही ब्रह्म भाव को रोकना तो अपने ब्रह्म भाव को कौन रोकेगा कोई नहीं रोकेगा इसे कहा जा रहा है आगे कि आत्मा ही ये शाम स भवती स यानी ब्रह्म ज्ञानी ये श्याम यानी आत्मा भवती ये ब्रह्म ही यानी अस्मात् कारणात जिस क्यों देवता भी समर्थ नहीं है सब कुछ करने में जो समर्थ देवता हैं वे ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म प्राप्ति को रोकने में क्यों समर्थ नहीं होता है तो कहते हैं इसलिए कि ब्रह्मज्ञानी देवताओं की आत्मा बनता है तो ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म भाव को रोकने का अर्थ है अपने ब्रह्म भाव को रोकना अपना अहित करना तो देवता होकर के कौन देवता अपना आहित करेगा तो आत्मा हे साम सवती तस्मात् ब्रह्म विद्वान ब्रह्म होती तस्मात् ब्रह्मज्ञानी की ब्रह्म प्राप्ति को रोकने में देवता भी समर्थ न होने से ये तस्मात् अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म विद्वान ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने वाला ब्रह्म विद्वान है ब्रह्म ही वह भगवती वह उसे दूसरा कोई फल नहीं मिलेगा वह ब्रह्म स्वरूप ही होगा मुक्त ही होगा किंच नाश्य विदुषो भवति। जो दूसरा वाक्य शेष वक्यशेष नाश्य ब्रह्मवीदकु नाश्य भवति का अर्थ कर रहे हैं कि अस्य अस् विदुष विदुषयाने ब्रह्मज्ञानी न तो ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी अब्रह्मवित नहीं होता ब्रह्मज्ञ ही होते हैं सब और कुल से लेना दोनों प्रकार का कुल ये एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि कुले यानी शिष्यादि वंश पुत्रादि नहीं नहीं या आधिकारी लोग ही उनके यहाँ जन्म लेते हैं बाकी प्रयत्न तो उनको करना ही पड़ता है जैसे वरुण के पास भृगु गए अधि ब्रह्म कह करके और फिर उन्होंने ब्रह्म का लक्षण बताया और बताया बार बार पांच बार बताना पड़ा कि तपसा ब्रह्म भी जिज्ञासस्व चार बार उन्होंने एकांत में बैठ कर के तप यानी विचार किया और ये ब्रह्म का जो लक्षण बताया ये तो वायमानी भूतानी जायन्ते इत्यादि वह जिसमें घटता है उसे तुम ब्रह्म समझो ये कहा तो पहले तो अन्न में घटाया फिर प्राण में फिर मन में फिर विज्ञान में और अंतिम पर्याय में आनंद में कि आनंददेव खलुम भूता जायते आनंदेन जाता जीवंती आनंद प्रयती अभिसंविशंती आनंद आनंदो, आनंदो ब्रह्मीति व्यजानातो ऐसा अंतिम पर्याय में ये कहा कि आनंद से ही ये संसार प्रकट होता है आनंद से जीता है आनंद में ही लीन होता है इसलिए आनंद ही ब्रह्म है ऐसा उसने समझा तो उनको भी प्रयत्न करना पड़ा ना लेकिन अल्प प्रयास से और अधिकारी ही पुरुष होते होकर के आते हैं उनके कुल में एक कहा गया कि यानी ब्रह्म विद्या की परंपरा लुप्त नहीं होती चलती रहती है इसलिए देखा जाता है कई कई संस्थाएं जो है लंबे समय तक चलती हैं मूल पुरुष का जितना तप जितनी ब्रह्मनिष्ठा सुस्थिर होती है सवा सौ वर्ष से भी ज़्यादा हो रहे हैं कैलाश आश्रम को लेकिन आज भी वही परंपरा वेदांत तो स्वाध्याय की जब नाम आता है उत्तर ऋषिकेश में तो कैलाश आश्रम का की चल रही है परंपरा ऐसे तो वो धनराजगिरिजी महाराज जो बड़े निष्ठावान संत थे तो एक तो वहाँ चली रही है और बाकी उनके ही आज जहाँ भी वेदांत का स्वाध्याय होता है कैलाश आश्रम ही ये न प्रकार मूल है वहाँ से वहाँ का तो ऐसी लंबे समय तक चलती है बीच में फिर कभी खंडित हो जाए वो बात लेकिन लंबे समय तक वो परंपरा चलती रहती है ये देखा जाता है ये नहीं कि बिल्कुल कोई अज्ञानी आएगा ही नहीं लेकिन परंपरा खंडित नहीं होगी ये गंगा जी के तरह अखंड धारा बहती रहेगी तो नास्या ब्रह्मवित कुले भवती आगे कहते हैं किंचो तरती शोकम तो शोक पदार्थ बताते हैं कि अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम ये शोक पदार्थ हैं अनेक जो इष्ट पदार्थ हैं उनका वैकल्य कहते हैं वियोग को तो अनेक इष्ट पदार्थ के वियोग निमित्तक जो मन में होने वाला संताप वो है शोक और वह शोक नहीं होता ब्रह्मज्ञ को ब्रह्मज्ञ की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के अनेक इष्ट पदार्थों का एक साथ वियोग हो जाए तो भी ब्रह्मज्ञ जैसा अज्ञानी को शोक होता है ऐसे शोक से रहित रहता है तो कप तो कहते हैं जीवन एवं अतिक्रांतो होती यानी कि मृत्यु के बाद जीते जी ही शोकाकुल करने वाली परिस्थिति आने पर भी वह शोक शोकाकुल नहीं होता किसी का एक हाथ पुत्र मर जा तो खूब दुखी होता है और भगवान कृष्ण के सोलह हजार पत्नियों के 10-10 पुत्र थे कहता है और वे सब के सब एक साथ कृष्ण अवतार के कार्य के पूर्ण होने के बाद प्रभास क्षेत्र में एक दूसरे से लड़ कर के समाप्त तो हुए और भगवान देख रहे हैं बैठे हैं जैसे वृंदावन में ओ गोपियों के साथ और ग्वाल बालाओं के साथ क्रीड़ा करते समय आनंद लेते थे ऐसे आनंद ले रहे हैं उस समय भी। उस लीला का भी वो कोई ये पुत्र मर गया वो पुत्र मर गया ऐसे समाचार धृतराष्ट्र को जब संजय सुनाते थे, थे तो वो दुखी होता था ऐसा भगवान प्रत्यक्ष मूर्ति पड़े हुए सामने देख रहे तब भी दुखी नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी ब्रह्म रूपता का दृढ़ निश्चय है तो इसलिए ये कहते हैं कि अनेक इष्ट वैकल्य निमित्त मानस संतापम ओ शोकम शोक है और इस प्रकार के शोक को जीवन एवं अतिक्रांतोति जीते जी ही पार कर लेता और तरति पापम तो पाप क्या है तो कहते धर्माधर्माख्यम संचित कर्म वह उसे अपना फलोपभोग कराने के लिए जन्मांतर नहीं दिलाता ये उस संचित कर्म को पार करना है और गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त इसमें गुहाग्रंथि पदार्थ बताते हैं हृदय अविद्याग्रंथिभ्यो हृदय अविद्याग्रंथि हैं वही आविद्यक वासनाएं सूक्ष्मतम वाचनाएं और उनसे मुक्त होकर के विमुक्त इति उक्तम उतम पहले ये फल बता दिया है ब्रह्मज्ञान का भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयते चाश्य कर्माणी तस् दृष्टि पराबरे से यही कहते हैं कि उक्तम एव एवं भिद्य हृदयग्रंथि इत्यादि इस प्रकार ये नव मंत्र की चर्चा पूर्ण होती है साय दशम मंत्र की चर्चा करेंगे